श्री कृष्ण भावधारा श्री कृष्ण और हम जब हम श्री कृष्ण की जीवनी पढ़ते हैं तो उनके अभूतपूर्व चरित्र एवं आध्यात्मिक ऐश्वर्य को देखकर कर स्तंभित हो जाते हैं कैसी कठोर साधनाएं की उन्होंने उनका छः वर्षों तक न सोना सभी धर्मों के विभिन्न साधनाओं का एक के बाद एक अनुष्ठान करना तथा तीन दिनों में ही उनमें सिद्धि लाभ करना जिसमें से प्रत्येक में सिद्धि के लिए सामान्य साधक को अनेक वर्ष ही नहीं अनेक जन्म लग जाते हैं असंघ्य दिव्य दर्शन सदा महान आध्यात्मिक भाव राज्य में विचरण करना अश्रुत पूर्व त्याग एवं सत्य निष्ठा आदि का वर्णन पढ़कर हमारी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह जाती है और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निश्चय ही श्री रामकृष्ण एक अवतारी महापुरुष हैं तथा हमारी श्रद्धा भक्ति और उपासना के योग्य देवता हैं लेकिन क्या श्री कृष्ण के जीवन की केवल इतनी ही सार्थकता है कि हम उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते रहें उनके उपदेशों की हम साधारण मानवों के लिए कोई उपयोगिता है या नहीं उनकी अभूतपूर्व साधना से आखिर हम क्या सीख सकते हैं क्या उनका स्थान एक देवालय में ही है हमारे दैनन्दिन जीवन में उनकी तथा उनके उपदेशों की क्या कोई उपादेयता नहीं है आइए इन समीचीन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें श्री कृष्ण आध्यात्मिक सत्यों के प्रमाण करूँ श्री कृष्ण की साधनाओं और सिद्धियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आध्यात्मिक आदर्श एवं उसकी प्राप्ति के उपायों की सत्यता प्रमाणित करना था उन्होंने अपने जीवन एवं अनुभूतियों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया कि ईश्वर नामक एक अतीन्द्रिय चरम सत्ता है तथा उसे विभिन्न प्रयासों द्वारा साक्षात रूप से जाना जा सकता है नाना धर्मों की साधना पद्धति का अवलंबन लेकर चरम लक्ष्य तक पहुंचकर उन्होंने उन सभी धर्मों की सत्यता को भी प्रमाणित कर दिया वेद पुराण संतों की जीवनियाँ तथा नाना धर्मशास्त्रों में वर्णित बातें कपोल कल्पित नहीं है उनमें सत्य है एवं वे प्रयोग द्वारा सिद्ध की जा सकती है यह बात श्री रामकृष्ण की साधनाओं एवं अनुभूतियों द्वारा सिद्ध होती है श्री रामकृष्ण ने कभी यह अपेक्षा नहीं की थी कि उनके भक्त उनकी तरह की अति मानवीय साधना कर सकेंगे उनका कथन था कि अगर उसका आंशिक अनुष्ठान ही करे तो सफल हो सकते हैं मैंने एक रुपया किया है तुम लोग एक आना करो वर्तमान मुद्रा प्रचलन की भाषा में हम कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण ने एक रुपया किया है यदि हम एक पैसा भी करें तो भी पर्याप्त होगा तात्पर्य है कि श्री रामकृष्ण की साधना को सोलहवा क्यों सौवा भाग भी यदि कोई करे तो वह आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है श्री रामकृष्ण के उपदेश सभी के लिए लेकिन क्या श्री राम के जीवन व उपदेशों की उपादेयता केवल साधकों के लिए ही है सामान्य सांसारिक नागरिक के लिए नहीं हम दुर्बल मानो जो साधना में पूरा मन नहीं लगा सकते जिनमें न तो ऐसा संकल्प है और न ही ऐसा अवसर क्या हमारे लिए श्री कृष्ण का कोई संदेश नहीं है वस्तुतः श्री राम कृष्ण का संदेश उनका जीवन एवं वाणी संसार के सभी प्राणियों के लिए है वे अनंत भाव में महापुरुष थे साधना की परिसमाप्ति पर माँ जगदम्बा द्वारा उन्हें भावमुख में रहने का आदेश हुआ था भावमुख का अर्थ होता है वह अवस्था जहाँ से सभी भावों का उद्भव होता है दूसरे शब्दों में समग्र मानवों का समष्टि मन अर्थात विराट मन ही भावमुख की स्थिति है तात्पर्य यह कि श्री कृष्ण सदा ही ऐसी स्थिति में रहते थे जहाँ से वे समग्र प्राणियों के मनोभावों को अपने मनोभाव के रूप में जान सकते थे वे सभी प्राणियों के अंतकरण के साथ एक होकर विचरण करते थे इसके परिणामस्वरूप वे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता विशेष के अनुसार उपदेश निर्देश एवं परामर्श देने में समर्थ थे वे जान पाते थे कि अमुक व्यक्ति ठीक किस स्थान अथवा स्तर पर खड़ा है तथा आध्यात्मिक विकास के लिए उसे किस उपाय विशेष की आवश्यकता है यही कारण है कि उनके उपाय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते थे जो व्यक्ति जहाँ होता श्री रामकृष्ण उसे वहीं से उठाते थे तथा विभिन्न साधकों को भिन्न भिन्न उपदेश देते थे एक भक्त महिला को ध्यान में कठिनाई होती थी श्री रामकृष्ण श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उसे अपने प्रिय भांजे का चिंतन होने लगता था इसके समाधान स्वरूप श्री रामकृष्ण ने उसे कहा कि अपने भांजे को खिलाते नहलाते सेवा करते हुए यह सोचो कि वह श्री कृष्ण की ही सेवा कर रही है इस उपाय से उस महिला ने शीघ्र ही आध्यात्मिक प्रगति कर ली निरक्षर किंतु भाव प्रवण लाटू को श्री रामकृष्ण ने ईश्वर का नाम गुणगान तथा कीर्तन करने का उपदेश दिया किंतु तीक्षण बुद्धि नरेंद्र को विचार एवं ध्यान पथ पर अग्रसर कराया इस तरह के अनक, अनेक दृष्टान्त पाए जा सकते हैं श्री रामकृष्ण के व्यवहारिक उपदेश श्री रामकृष्ण द्वारा समय समय पर अनेक व्यवहारिक जीवन संबंधी उपदेश भी दिए गए हैं जिस प्रकार अवतार में ईश्वरत्व के साथ मानवत्व का संयोग आवश्यक है उसी तरह उनके उपदेशों में भी धर्म तथा व्यवहारिक जीवन का संयोग आवश्यक है अगर श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक उपदेशों का पालन दैनंदिन जीवन के साथ संभव न होकर संसार त्याग करने पर ही किया जा सके तो उनकी उपाधेयता केवल इने सर्वत्यागी एकांतवासी संन्यासियों के लिए ही रह जाएगी सर्वसाधारण के लिए नहीं यही कारण है कि श्री रामकृष्ण ने ईश्वर साक्षात्कार के उपायों के आध्यात्मिक निर्देशों के साथ ही साथ संसार में जीने की कला भी सिखाई है श्री रामकृष्ण वचना मृत संसार में रहते हुए धर्म पालन करने के उपायों से ओतप्रोत है श्री रामकृष्ण के इन उपदेशों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है पहला धर्म तथा लौकिक जीवन का मन समन्वय दूसरा विशुद्ध व्यवहारिक उपदेश धर्म तथा जीवन श्री कृष्ण विभिन्न दृष्टांतों से संसार में जीने की कला तथा संसार में रहते हुए परमार्थ साधन के उपाय बताते हैं उनका उनकी एक प्रसिद्ध होती है कि एक हाथ से भगवान को पकड़े रहो और दूसरे हाथ से संसार के कर्म करो जब कर्म समाप्त हो जाए तब दोनों हाथों से भगवान को पकड़ लो बड़े घर की दासी की तरह संसार में रहो दासी बोलचाल में मालिक के पुत्र को अपना पुत्र माल मालिक के मकान को हमारा मकान कहती है लेकिन वह अच्छी तरह जानती है कि उसका असली पुत्र तो उसकी छोटी सी झोपड़ी में है इसी तरह संसार में पुत्र धन मकान आदि सभी को अपना कहते हुए भी सदा यह स्मरण रखो कि एकमात्र प्रभु ही अपने हैं और कोई नहीं जिस प्रकार कछुआ सारे तालाब में रहता है लेकिन उसका मन सदा किनारे पर पड़े अंडों में लगा रहता है उसी प्रकार सदा परमात्मा में मन रख कर कार्य करो इस तरह विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से श्री राम कृष्ण संसार और भगवान में तालमेल बिठाने के उपाय बताते हैं इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि पहले कुछ दिनों तक निर्जन में साधना कर लेनी चाहिए उसके बाद संसार में रहना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने पर संसार में अलिप्त होकर रहना बड़ा कठिन है बीच बीच में साधु संग भी करते रहना चाहिए व्यावहारिक उपदेश श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि साधु होने का अर्थ यह नहीं कि हम मूर्ख होवें या लोग हमें बुद्धू बनावे संसार में सज्जन दुष्ट सरल धूर्त सभी प्रकार के लोग रहते हैं हमें सावधानी से अपनी रक्षा करते हुए जीवन यापन करना चाहिए किसी को हानि न पहुंचाते हुए कभी कभी दूसरों को भय दिखाना पड़ता है जिससे वे हमारी क्षति न करें छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से वे इस बात को भक्तों के मन में बैठाने का प्रयत्न करते थे नारायण तो सभी में है लेकिन हम शेर रूपी नारायण या खल रूपी नारायण का आलिंगन नहीं करते उसे दूर से ही प्रणाम करते हैं इन सभी उपदेशों का उद्देश्य एक ही है हम निर्विघ्न या कम से कम विघ्नों के साथ साधना कर सकें यहाँ हम श्री रामकृष्ण के कतिपय विशुद्ध व्यवहारिक उपदेशों का उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए करेंगे कि श्री राम कृष्ण सांसारिक दृष्टि से भी कितने बुद्धिमान नीतिज्ञ थे वे कहते थे कि सदा सभी को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना चाहिए तथा व्यर्थ में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए अगर यह जानना ही हो कि उसकी आंख को क्षति कैसे पहुँची तो सीधे न पूछकर घुमा फिरा कर बात करनी चाहिए जिससे उसे कष्ट न हो जिस व्यक्ति की जिस में रुचि हो उस विषय की बात या प्रशंसा करने से वह खुश होता है अगर कोई कबूतरों में रुचि रखता हो तो कबूतरों की बात करें श्री राम कृष्ण के किसी युवक भक्त के पिता के आने पर वे उस युवक की अर्थात पुत्र की पिता से प्रशंसा करते थे तथा यह भी कहते जाते थे कि श्रेष्ठ पिता के बिना ऐसा गुणी पुत्र नहीं हो सकता इत्यादि जो व्यक्ति बाहर दिखावा करे उसे सावधान रहना चाहिए इसे समझने के लिए श्री राम कृष्ण प्रचलित कहावत का उल्लेख करते और कहते कि लंबे घूंघट वाली स्त्री कान में तुलसी खोसने वाला व्यक्ति चुपचाप रहने वाला या अधिक बोलने वाला व्यक्ति और जिस तरह प, जिस सतह पर कोई काई छा हो छाई हो ऐसा जल इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि इन लोगों के अंदर की खबर नहीं मिल पाती दुष्ट व्यक्तियों से संसारी लोगों को अपनी रक्षा करनी चाहिए तथा बिना झगड़ा मोल लिए उनसे दूर रहना चाहिए श्री राम कहते थे कि साढ़ को शांत करने के लिए मुंह से आवाज़ निकालनी पड़ती है शराबी यदि नशे में हो तो उसकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए और प्रशंसा करनी चाहिए दुष्ट व्यक्ति या गरम मिजाजी व्यक्ति को देखकर कर श्री रामकृष्ण दूर से नमस्कार करते थे तथा तो इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि कहीं वह रुष्ट न हो जाए जिस प्रकार वे दुष्ट लोगों से बचने के उपाय बताते थे उसी तरह वे संसार में न फंसने का भी की भी सलाह देते थे वे अपने भक्तों अपने भक्तों को यह सलाह देते थे कि कर्म को अधिक न बढ़ावे प्रभु से प्रार्थना करें कि वे उसके कर्म कम कर दें पैसा कमाना बुरा नहीं है लेकिन उतना ही जितना गृहस्थी के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त हो तथा जिससे अतिथि अभ्यागतों की भी सेवा हो सके फिर और फिर मां शारदा के दिए दिया गया उनका व्यवहारिक निर्देश तो प्रसिद्ध है ही जिसमें विदेश काल व पात्र के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने को कहते हैं जखन जेमोन तफन तेमोन जार जेमोन तार तेमोन जे खाने जेमोन से खाने तेमोन अर्थात जब जैसा अवसर हो वैसा जो जैसा है उसके साथ वैसा और जहाँ जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि श्री रामकृष्ण ने कभी भी धार्मिक जीवन को सामान्य लौकिक जीवन से अलग नहीं किया उनके उपदेश अत्यंत व्यवहारिक हैं जिनका क्रियान्वयन दैनंदिन जीवन में किया जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि परिस्थिति एवं सामर्थ्य के अनुसार उनसे कुछ न कुछ सीख सकता है वे स्वयं कहा करते थे कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका सिर और पैर छोड़कर ग्रहण करना अर्थात मैंने तो बहुत प्रकार के उपदेश बहुत तरह के लोगों के लिए दिए हैं तुम तो अपने लिए जो उपयुक्त हो उसे ही ग्रहण करना अन्य बातों को छोड़ देना